ایک باہر کی بات ہے وہاں ایک دولت مند کاروباری رہا کرتا تھا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ساری دولت دو جہازوں میں لات کر کسی اور ملک میں مل جائے گا زیادہ دولت کمانے کی بھی پر افسوس وہ ڈوب گئے اور اسے کنگال بنا دیا اس کے پاس بس اس کا چھوٹا بیٹا ہی بچا رہا اور صرف اس کی زمین باقی بچی تھی ایک شام وہ اپنی زمین پر گیا آرام کرنے کو جب اس کے پاس ایک کالا بونا آیا जिसका नाम था मैनिकिन। दोस्त, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या हो गया है जो तुम्हारा दिल इतना गमगीन है? मैंने अपनी सारी दौलत कमा दी। मुझे अपने बेटे की फिक्र है। तुम जो मांगो, तुम्हें मिल जाएगा। और आज से बारह साल बाद, जब तुम घर जाओगे, तो जो पहली चीज़ तुम देखोगे, वो मुझ जब कारोबारी खुशी-खुशी घर आया, उसका बेटा पीछे से आया और उसकी टांग पकड़ ली। अब वो समझा कि बिना सोचे उसने क्या कर डाला था, उस पर खौफ छा गया। वो अपने कोठे पर जाता है और अपने दौलत के संदूक की, की जांच करता है और उसे बिल्कुल खाली पाता है। उसे यही सोचकर राहत मिलती है क्योंकि पैसा अब वो पहले से भी कहीं ज्यादा दौलतमंद बन जाता है। बारा साल बाद वो तारीख आती है, जब उस कारोबारी को अपने बेटे को उस बॉनी को सौंप देना होता है। बेटा, मुझे तुम्हें एक इतला देनी होगी, एक हराब काम जो मैंने किया है। अब्बा, आप फिक्र ना करें, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। उससे प जिसने उसे उसके लिए पेशेंगोई की थी कि वो कितना बड़ा खजाना हासिल करने वाला है और उसे हासिल करने के लिए उसे क्या करना होगा यह जानकर वो अपने बाप को उसी जगह ले जाता है जहां उसे बौने को दिया जाना था वो अपने बाप को बैठाता है और उसके गिरदे खेरा बनाता है बौना जाहिर होता है � ए अजीज बुजुर्ग कारोबारी तुम मेरे लिए बुलाए हो जो मेरा है अब उसे मेरे हवाले कर दो अफसोस है मेरे दोस्त कि मेरा बेटा है और इसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता झूठे तुमने मुझसे वादा किया था मेरे दोस्त अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं इसका एक हल सुझा सकता हूं बोना बाप और बेटा एक समझौते पर पहुंचे। उन्होंने ये फैसला किया कि हसेल को एक कश्ती में रखा जाए, जिसे उसका बाप समुद्र में धकेल देगा, ताकि लहरे चाहे तो उस तैरती कश्ती के नसीब का फैसला करें और उसके साथ हसेल का भी। कुछ दूर बह जाने के बाद, अब कश्ती एक तूफानी हस जाती है और उलट بونی کو بہت تسلی ہوتی ہے اپنا بدلہ لے کر دونوں آدمی مڑتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں بھی چھوٹا حسل بچ جاتا ہے کیونکہ وہ ہوئے پر رہتا ہے جو بعد سے پر ہے جہاں ہے اور میں داخل ہوتا ہے اور خالی उसकी खुशी ना उम्मीदी में बदल जाती है जब वो हर कमरे में किसी को ढूंढता है आखिर में उसे मिलता है एक सफेद कुंडली मारकर पड़ा हुआ सांप वो खौफ सदा हो जाता है सुनो मुसाफिर मैं हूँ शहजादी नुआडा मैं इस तिलस्मी बददुआ में फंसी हुई हूं जिसे तोड़ा जा सकता है अगर तुम 12 आदमियों की अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ जाऊंगी और मैं तुम्हें बहाल करूंगी तुम्हारी अपनी शक्ल में और तुमसे निकाह करूंगी और हम आ? अपनी रियाया को वापस लाएंगे ताकि हम हुकूमत कर सकें सुनहरे पहाड़ के बादशाह और बेगम बनकर हसल राजी हो जाता है वो आदमी आते हैं और उससे मांगते हैं और दिल में ब वो हस्सेल को होश मिलाती है। जैसे ही वो एक दूसरे से निकाह करते हैं, रिया या वापस आ जाती है। उनके यहाँ एक बहुत खूबसूरत बच्चा पैदा होता है और सात साल बीत जाते हैं। जब हस्सेल को अपने बाप का ख्याल आता है, पर उसे देखने की खासिश साहिर करता है। वो अपने बेगम को अपने खासिश बता� फिर भी हसल उसको इतना मजबूर करता है कि वह इच्छा चाहते हुए मान जाती है और उससे एक तिलस्मी अंगूठी देती है और एक शर्त रखती है तुम्हें कभी भी मुझे और मेरे बेटे को अपने अब्बा के घर लाने की ख्वाहिश नहीं करनी होगी हसल मान जाता है अपनी आंखें बंद करता है और ख्वाहिश करता है कि वह अ हसेल को शहर में नहीं आने दिया जाता है उसके लिबास की वजह से वो एक चरवाहे से सौदा करता है और अपने बाप के घर पहुंचता है अपने बाप को ढूंढता है और उसे बताता है अब्बा ये मैं हूँ हाय मेरा बेटा बहुत साल पहले मर गया है मैंने उसे मरते हुए देखा था अब्बा मेरा ये निशान देखिए मै बेटा है। तुम मेरे बेटे हो, पर तुम कोई बादशाह नहीं। तुम तो एक चरवाहे हो, और अब तुम्हारा खानदान कहाँ है? बेगम आती है, और वो बहुत नाखुश भी है। वो गुस्से में है, पर खामोश बनी रहती है। वो इंतजार करती है। हसल उसे उसी साहिल पर ले जाता है, जहाँ से उसकी कश्ती छोड़ी गई थी। वो पर बेगम अपनी अंगूठी वापस उतार लेती है और अपने महल में अपने बेटे के पास पहुंच जाती है। हसल जागता है और जान पाता है कि क्या हुआ था। उसे लगता है कि वो अपने बाप के पास वापस नहीं जा सकता क्योंकि वो उस पर यकीन नहीं करेगा। तो वो फैसला करता है चलने का और अपने खानदान तक पहुंचने का दूर कहीं तीन दियो अपनी मिराज के लिए लड़ रहे थे तीन चीजों के लिए एक चौगा जो तुम्हें गायब कर देता है एक जोड़ी जूता जो पहनने वाले को जहां वो चाहें ले जाता है और एक तलवार जो हुकुम देने पर सर काट देती है और वो हर एक को मार सकती है सिवाय आपके अपने बहुत दिनों की खोज के बाद हंसल यहाँ पहुँचता है और तीन चीजों को देखता है। वो खुद को पेश करता है और उनके झगड़े को सुलझाने की तज़बिज़ पेश करता है। वो अंधियों से चालाकी करता है कि उनसे उनकी चीजों को जांचने के लिए उनको पहनना होगा और एक-एक करके उन्हें पहनता है। अन गायब हो जाता है वो सुनेरे पहाड़ के साहिल पर पहुंचता है और देखता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है वो चोगा पहनता है और भीड़ में घुस जाता है और पता चलता है कि उसकी बेगम किसी और से निकाह कर रही है वो बहुत गुस्से में आ जाता है चोगा पहनकर उस बड़े खाने के बेगम फिक्रमंद हो जाती है और ज्यादा परेशान हो जाती है वो उठती है और अपनी आरामगाह में जाती है जहां वो रोती है ये सोचते हुए कि क्या हुआ था जब हसेल पहुंचता है और अपना चोगा उतारता है रानी हालांकि चौक जाती है फिर भी उसे देखकर राहत महसूस करती है हालांकि हसेल गुस्से से मेरी रिया जो इस सुनहरे पहाड़ के नीचे है, मैं वापस आ गया हूँ और ये निकाह रद्द की जाती है। हालाँकि उसका मजाक उड़ाया जाता है रहीस और दूसरे दरबारियों की तरफ से चूस पर हंसते हैं। गुस्से में आकर वो अपनी तलवार लहराता है और चिल्लाता है। सभी सर कलम हो, सिवाय मेरे। तलवार क उसने क्या کی کیا کیا किसी کسی तरह طرح کا لالج اور غصہ اپنے خاندان کے قربانی دینے کے قابل نہیں وہ روتا और जाकर جا کر اپنی बैठता پر एक ہے ایک تنہا का پہار کا بادشاہ بن کر